श्री श्रीरामकृष्णकमृतरामकृष्ण का नरेन्द्रादी भक्त सह दक्षिणेरे प्रथम परछेद श्री प्रभो कंठरोगचना श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे कालीरे तस् पूर्वपरचित प्रकोष्ठ विश्राम अद शनिवासर जून मस से दिवसः पंचाशीत अठादश्रृष्टवर्ष से ज्येष्ठमासो दिवस दिनद्वादशाद से जैष्ठमास शुक्लातिपत ज्येष्ठीस वेलादन मिलता श्री प्रभु भोजनावस लघुखट्टायाँ किंचितिथ् विश्राम पंडित महोदय भूतलोपरिक आसीन अस्त काचन शोकातुराब्राह्मणी प्रकोष्ठ से उत्तरद्वारे दंडा किशोरीमोहन अस्त महोदय आगम्य प्रणतवा स द्विजादेय अखिलहोदय से प्रतिवेशी अ उपेष्ट अस् सह क आसामीय पोगंड प्रभु श्रीरामकृष्ण कि अस्वस्थ अस्थ कंठे गुटिका संभवात् कफ तारल्य भावः कंठरोगस्य अत्यधिक ताप प्रादुर भावात मास्टर आरंभ अत्यधिकताप्रादुर्भाषर्मोदय शरीर अस्वस्थ श्री सर्वदा प्रभु सर्वदात्म दक्षिणेश्वर आगं नशा स अशत श्रीरामक उत्तमम उत्तम त्वम कथम असी मटर्मोदय महाशय पूर्वापेक्षाया किंच अस्रामक अत्यधिकप्रापि किंचितिथ हिम सेवस् ममापी तात अती ताप मात अतिपसिपाता कष्ट जात कुलफी हिम्मेतर बाहुल्यत कंठे गुटिका जाता। गाण एता जता गाढ़ी एश्तिगंधों नुभूह मातरम अवदम माता आग्य विधे भूज कुलफी सेवा न क्या तत पुनः अवधम हिम्मे श्रीरामकृष्ण तथा तस्य ज्ञानी तस्तो अवस्था मातर यत अवदम न भोक्षे भूयो न भोजन सैन पर सहसा प्रमादा अवदम रविवासरे मोजन न क्या एकदा प्रमादा अभक्ष्यम परम ज्ञानतो ज्ञान तो भविनाह तेज शौचलपात्र आदा कच्च कंचन झाऊतरुत प्रति आगंब परगाय आगछत अतः अपर की आगछत अहम पुषोसर्गम समाप्य आगम्य अपश्यम यद अपर कशन शौचपात्र धारियन दंडा अस्थचपात्रत जल स्वीकर्मशकु मृत्तिपन अति यगम्य जल न प्रद माता पादप्दम पुष्प दत्वा यदा सर्व त्यक्त प्रवृत् अभव तदावन आसम माता एतौ ते शुचि इत गृहां अशुचि इतो गृहा धर्म यृहाँ ते अध इतो गृहा पापम इतो गृहां पुण्यंत गृहा शुभम गृहाशुभम मह्यम शुद्धा भक्ति देत इतो गृहां इतो गृहा मिथ्या वक्त न अं कशन भक्त तुह आनीतवाड़म मटर्मोद पृछतियि भो अति सेय महोदय सविन बृते आम पर सह अच्य न भोक्त श्री प्रभु अतः हिमन न सेतवा श्रीरामकृष्ण शुच्य शुचि भक्ति भक्त कृते ज्ञान कृते न विजयस शुश्रू अवादीत क्व मम कि इधाना सर्वज भोक्त नक्नो अहम अवदम सर्वजनीय भोजनावे की जानम सारम भोजी कं स्वानी मटर्मोद प्रति अहम पंच व्यंजन अश्नामी कथम यदि वैचि भाव सती भक्ताव्या केशवस अवदम अग्रतो गत्वा उच्यते चेत तव संप्रदति ज्ञानो दशायां संप्रद मिथ्या स्वनवत मीनभोजन त्यक्त प्रथमत कष्ट अभूयते स्म पर कष्ट नवती स्म विहग नीडम यदि कोपी दहती सनो भ्रमती आकाशम आश्रयती शरीर जगद यदि यथार्थतया मिथ्याय तदा आत्मा समाधिस्थो सधिस्थो आदौ सा ज्ञानो दसा आजी लोको न रोचते स्म हाटकोलाया अकनामा एको ज्ञानी अथवा एको भक्त अस्टवान् पुनः मृत दिवसान अतो मृत्य भूयो लोको रोचते अतः सा माता मन अवनमती स्म भक्ति मन मास्टर मटर्मोद निर्वाक श्री प्रभो अवस्था परिवर्तन विषय शुनोती इदानम ईश्वरों मनुषो भूत्ता कथम अवता श्री प्रभु तदा अवता नरलीलाया द्विज, द्वज दुज्य, तथा पूर्व संस्कार श्रीरामकृष्ण मास्टर्मोद प्रति मनुष्यलीला कथं जानसद्यवन शोत शक्य अभ्यंतरे तस्य अभ्यलासा एक सरसास्वादन करोँ साम भक्ता अंत तस्व कित प्रकाश है यहास चोचुष्यड़ चेत्त्ोचुष्यम चेत, सारं। चेत मधु प्राप्य महोदय प्रति एतत वगतम, मास्टर मटर्महोदय महाशय आम सम्यक सम्यवगत श्री प्रभु द्जेन सह आलपतिजो वयसा पंचदसोड वर्ष देशीय पिता द्वितयदारग्रह द्विज प्रास्टर महोदय सह आगछति तस्हति द्विज वजतीम पिता तम दक्षिणमना वारयती श्रीरामक द्वजं प्रति तव भ्रतर अम कि अवजानती ज तुष्टि भाव आस्था स्थित महोदय संसार से पुनः दिवचतुरा घाता योकसो या अवज्ञा अस्त अपेयात श्रीरामकृष्ण विमाता अस्ति, अस्त आघात सर्वे किंचित मौनम आलंब्य आसते मास्टर मटर्मोद प्रति द्विजं पूर्णेन सह मेल भो मटर्मोदय यहाज्ञापय द्विजं प्रति पेनेटी स्थान पदनीय श्रीरामकृष्ण आम अतः सर्वान् वत्मी एनम प्रेशय अमूं प्रेशय महोदय प्रति नासी श्री प्रभु पेनेटी महोत्सव अतो अतः तत्र गमनाय वदती। मास्टर महोदयह आम इच्छा अस्रामकृष्ण विशाला नौका भाष्य न टटल्य गिरीशोषो घोषो न आम न शाश्वतीसमति शाश्वत निषेध श्री प्रभु दिशा द्विज निर्नमेसदृषा पश्य श्रीरामकृष्ण अस्त एक वराका सी अयम कथम आगछति अवश्य पूर्वतन किमी आसी मास्टर महोदय आर्य आं श्रीरामकृष्ण संस्कार पूर्वजन्म कर्म करवभाव जन्म अतिमजन्मनी क्षिप्त पर किसी तस्ा तस्मत जगत सर्वती तस्ेधा भवन रुद्ध होती मनुष्य आशिषो न, न दातव्या कथम मनुष्येच्छया किति तछया चिने गतवान, मगेन वराकान अपश्यम, ते एक, -एक पौगंडम अवश्यम वयसा उन्वतिशतिर्षदेशीय वक्रसीम्तरेखा शिशध्वनिकुव यानी वदंत नगेन्द्र क्षीरोदी कम घोर तामसं, अभी पशा एव वेणुवादयती अहंकारो जाता द्विज प्रति यम जात गर्भ भकूटस्थबुदि कर्मकरुट तदुपरी कियो मुद्गाघाता पतं कथम किमती अहम अमुक पिता अपश्य मगेन जाति मटर्मोदय अतो श्री जनह परम पर चक्षुष